गुल्लक में सिक्के जब पिताजी युद्ध के लिए गए तो मैं बहुत रोया उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझसे बहादुर बनने को कहा लेकिन मुझे बहुत सी चीज़ों से डर लगता था हर दिन एक युवा लड़का अपने सामने के बरामदे में घंटों बैठे बड़े डरावने दिखने वाली घोड़ा गाड़ियों को सड़क पर जाते देख रहा था वे युद्ध के प्रयास के लिए चीजें इकट्ठी कर रहे थे अपने डर के कारण लड़का अपने फौजी पिता की तरह ही बहादुर बनना चाहता था वो बहुत साहस जुटाने की कोशिश करता था लेकिन फिर भी वो सड़क के घोड़ों के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था अंत में पिता को विदेश भेजने के लिए उसे उनके जन्मदिन के लिए एक ठीक उपहार सूझा उसने लड़के को अपने डर को दूर करने का मौका मिला उससे लड़के को अपने डर को दूर करने का मौका मिला और फिर उसने एक निडर युवा बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जिससे पिता को उस पर गर्व हो द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध की दिल दहला देने वाली यह कहानी युवा और बूढ़े पाठकों का दिल छू लेगी जिस दिन पिताजी युद्ध के लिए गए मैं रोया उन्होंने मुझे गले लगाए और मुझसे बहादुर बनने को कहा लेकिन मैं बहुत सी चीज़ों से डरता था पिताजी के बिना आप माँ और मुझे ही मिलकर सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा हमारे पड़ोस में हवाई हमले के सायरन का परीक्षण होता था जिससे बहुत जोर का शोर होता था पापा भी लड़ाई के मैदान में बम और बंदूकों की आवाजें सुनते होंगे मुझे रोजमर्रा की चीज़ों से भी डर लगता था खासकर सड़क के घोड़ों से मैं और पिताजी सामने वाली बरामदे की सीढ़ियों पर बैठते थे अब मैं वहाँ खुद अकेला बैठा था और अपने हर कांच के गुल्लक के सिक्के गिन रहा था पिताजी का जन्मदिन आ रहा था मैं उनके लिए जन्मदिन का उपहार खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था मैं पिताजी को कुछ विशेष उपहार देना चाहता था माँ पिताजी के लिए गरम मोजे बुन रही थी माँ ने कहा कि वो मेरे उपहार को मोजों के साथ पिताजी के पास विदेश में पार्सल द्वारा भेजेगी तभी मैंने बाहर सड़क पर कबाड़ी की आवाज़ सुनी मैं तेजी से घर में घुसा और मैंने पेंट्री से पुराने अखबार का बंडल उठाया फिर मैंने जाली वाला दरवाजा खोला और अखबारों को बाहर सड़क के किनारे फेंक दिया जोसेफिना नाम का घोड़ा हमारी सड़क पर एक गाड़ी खींच रहा था कबाड़ी लकड़ी की सीट पर ऊंचाई पर बैठा था कबाड़ क्लॉप क्लॉप क्लॉप पुराने अखबार भंगार, क्लॉप, क्लॉप, क्लॉप। अच्छा, कबाड़ी ने रद्दी अखबार के मेरे मंडल को देखकर कहा उसने फुटपाथ पर एक भारी लोहे का वजन गिराया जिससे आगे न चले ऐसा लग रहा था जैसे वो लंगर था और घोड़ा गाड़ी एक जहाज थी घोड़े की तेज गंज से मेरी नाक और मुँह भर गया जोसेफिना ने अपना सिर इधर उधर घुमाया और मुझे सीधा देखा उसके दात पियानो की कुंजियों जितने बड़े थे मैं कूद दूर हो गया क्या जोसेफिना ने कभी किसी को काटा था मेरे पिताजी जब बच्चे थे तो एक बार घोड़े ने उन्हें काटा था उनके कंधे पर अभी भी उसका चांद के आकार का निशान था घोड़े भी लोगों की तरह ही होते हैं बेटा उन्होंने कहा कभी कभी कोई खराब होता है लेकिन ज्यादातर अच्छे होते हैं कबाड़ी ने मेरे अखबार के बंडल को गाड़ी में पीछे फेंक दिया उसने कहा युद्ध के प्रयासों में हर कोई मदद कर रहा है क्या तुम्हारे पास कुछ स्क्रैप लोहा है लोहे से पानी के जहाज और हवाई जहाज बन सकते हैं मैंने अपने पिछले दरवाजे के ऊपर गड़ी लोहे के घोड़े की नाल के बारे में सोचा पिताजी ने उसे यू की तरह दिखने के लिए वहाँ ठोका था इस तरह यू अच्छे भाग्य को पकड़ेगा और उसे पकड़ कर रखेगा पिताजी ने कहा यदि हम उसे उल्टा लटकाते तो सारा भाग अच्छा भाग्य नीचे गिर जाता एक भाग्यशाली घोड़े की नाल को बेचना एक अच्छा विचार नहीं था मैं पिताजी के युद्ध से घर वापिस आने तक बिल्कुल भी बुरा भाग्य नहीं चाहता था केवल पुराने अखबार है मैंने कबाड़ी से कहा और उसके घोड़े पर नजर रखी फिर उसने एक चाबुक मारा और गाड़ी आगे बढ़ाई क्या तुम घोड़े को एक गाजर खिलाना चाहते हो कबाड़ी ने पूछा मैंने एक कदम पीछे हट और मैंने अपना सिर हिलाया आज नहीं मैंने कहा कबाड़ी ने बस इतना कहा ठीक है शायद अगली बार मैं बरामदे में वापस गया और अपने सिक्के दोबारा गिने उन्हें मैंने फिर से अपने हरे कांच के गुल्लक में वापस रख दिया कुल मिलाकर कितने सिक्के छप्पा मंगलवार और शुक्रवार दूध के दिन थे मिस्टर लेसी हमारे दूध वाले थे उनके घोड़े का नाम नील था गुड मॉर्निंग मिस्टर लेसी ने कहा और फिर नैल हमारे घर के सामने आकर रोका मैंने मिस्टर लेसी को हमारे बरामदे में दूध की तीन बोतलें रखते हुए देखा उन्होंने हमारी तीन खाली बोतलें अपनी तार की टोकरी में डाल दी क्या मैं उसे उठाने में आपकी मदद कर सकता हूं मिस्टर लेसी मैंने पूछा बोतलें और टोकरी मेरे पैर से टकराई और उसमें से चिनक चिनक की आवाज़ आई जब नैल ने मिस्टर लेसी को देखा तो वह चुप हो गई और उसने अपना सिर नीचे किया फिर उसने अपने पैर पटके मैंने फुटपाथ के किनारे तेजी मैं फुटपाथ के किनारे तेजी से गया मेरे पिताजी घोड़ों से नहीं डरते हैं मैंने कहा क्योंकि वो एक फार्म पर बड़े हुए थे मिस्टर लेसी ने मेरी तरफ मजा के अंदाज में देखा फिर उसने सिर लाया और मदद के लिए मुझे एक सिक्का दिया नैल पहले से ही अगले घर तक जा चुका था पिताजी ने कहा कि घोड़े से काटे जाने के बाद फिर वो कभी किसी घोड़े के पास नहीं जाना चाहते थे लेकिन दादाजी को काम में पिताजी की मदद चाहिए थी अगर कोई जरूरी काम है तो तुम्हें करना ही होगा पिताजी ने मुझसे कहा था चाहे तुम्हें डर लगे फिर भी हफ्ते में तीन बार कचरे की गाड़ी आती थी उसे बिली और बेली दो बड़े घोड़े खींचते थे उनके पैर बड़े और भारी थे लोहे की बाल्टियों जैसे रुको अल्बर्ट रस्सी संभालते हुए चिल्लाए दो लोगों ने कचरा इकट्ठा करने के लिए अपने कंधों पर कैनवास की टोकरियां रखी थी उन्होंने उनमें कचरा भरा और उससे खुली गाड़ी में फेंक दिया अगर पिताजी यहाँ होते तो वे उन घोड़ों की टीम को अच्छी तरह चला सकते थे मैंने अल्बर्ट से कहा वो दादाजी की घास गाड़ी को चलाते थे मैं एक बार उसके पीछे सवार हुआ था क्या तुम इस गाड़ी के पीछे सवारी करना चाहोगे अल्बर्ट ने चुटकी लेते हुए पूछा मैंने अपनी नाक पकड़ी और अपना सिर हिलाकर मना किया गर्मी वाले दिन कचरे की गाड़ी में से भयानक बदबू आ रही थी जी नहीं धन्यवाद फिर अलबर्ट हंसा बिली और बेली अचानक ने अचानक खुद को हिलाया उनके गले में लटके घुंघरू बजे फिर मैं बरामदे में वापस चला गया कचरा गाड़ी के जाने की मुझे खुशी हुई उस दोपहर मैं बरामदे की सीढ़ी पर एक पत्र लिखने के लिए बैठा पिताजी मेरी इच्छा है कि आप घर वापस आए मैंने लिखना शुरू किया अगर आप यहाँ होते मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन सैकड़ों बातों के बारे में सोचने लगा जो मैं पिताजी को बताना चाहता था लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उन्हें कैसे लिखूँ फिर एक घोड़े की आवाज से मेरी आंख खुली घर के ठीक सामने फुटपाथ पर एक आदमी एक छोटे घोड़े यानी टट्टू के साथ खड़ा था टट्टू की पीठ पर एक काठी बंधी थी घोड़े के बाल और पूछ धूप में झिलमिला रही थी सुनो बेटा उस आदमी ने कहा आप तुम इस टू पर सवारी करना चाहोगे क्या मैंने पूछा उस आदमी के गले में एक बड़ा कैमरा लटका था मैं टट्टू पर बैठे हुए तुम्हारी एक तस्वीर खुंचूंगा उसने कहा केवल पचास से उस आदमी को यह नहीं बताना मैं उस आदमी को यह नहीं बताना चाहता था कि मुझे घोड़ों से डर लगता है तुम्हारे टट्टू का नाम क्या है मैंने पूछा उसका नाम फ्रीडम है फ्रीडम मैं पूछ पूछाया पिताजी आज़ादी की लड़ाई लड़ने गए हैं पिताजी को नाम जरूर अच्छा लगेगा अगर मेरे पिताजी यहाँ होते मैंने कहना शुरू किया लेकिन मेरे पिताजी यहाँ नहीं थे मैंने सिर हिलाया नहीं धन्यवाद मिस्टर मैंने उस आदमी को टट्टू के साथ दूर जाते देखा एक उदासी मेरे अंदर भर गई अगर पिताजी मुझे अभी देखते तो फिर वो क्या सोचते और फिर मुझे याद आया कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था यदि कुछ महत्वपूर्ण काम हो तो तुम्हें उसे करना ही होगा मैंने बचाए हुए पैसों से पिताजी के जन्मदिन के लिए कुछ विशेष मैं अपने बचाए हुए पैसों से पिताजी के जन्मदिन के लिए कुछ विशेष खरीदना चाहता था और मुझे पता था कि वो वाकई में महत्वपूर्ण था अरे मिस्टर मैं चिल्लाया अरे मिस्टर वापस आओ मैं उसके पीछे पीछे फुटपाथ पर भागा मेरा दिल तेजी से झड़कने लगा मैं फ्रीडम के साथ अपनी एक तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ फोटोग्राफर रुका और उसने अपना कैनवास बैग खोला अंदर से उसने नरम चमड़े की बनियान निकाली जिसमें झाला लटकी थी उसने वो बनियान मुझे पहनाई मैंने अपने कंधों और पीठ पर उसका वजन महसूस किया फिर उसने मेरे सिर पर असली काउबॉय की टोपी पहनाई वो भी असली लग रही थी मेरे घुटने काँपने लगे लेकिन मैंने बहादुरी बहादुर बनने की पूरी कोशिश की उस आदमी ने काठी पर चढ़ने में, में मेरी मदद की वो फिसलनदार और चिकनी थी मैंने काठी से स्लाइड करना शुरू कर दिया और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा मैं घोड़े से गिरने वाला था अपने घुटनों से पकड़ो बेटा फोटोग्राफर ने कहा फिर मैंने अपने घुटनों से कसकर पकड़ा फिर फ्रीडम मेरे घर की ओर मेरे घर की ओर ले जाने लगा मैं काठी में आगे पीछे झूल रहा था लेकिन अब मैं फिसल नहीं रहा था मैं सचमुच घोड़े की सवारी कर रहा था वो एक छोटा सा घोड़ा था लेकिन मेरे लिए वो बहुत मायने रखता था जैसे ही मैं और फ्रीडम घर के बरामदे के पास पहुंचे वैसे ही मेरी माँ घर से बाहर आई माँ देखो मैं घोड़े की सवारी कर रहा हूँ मैं चिल्लाया फिर मैं जोर से हंस दिया लगता है तुमसे मुस्कराने के लिए कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आदमी ने कैमरे के पीछे से कहा क्लिक करें फोटोग्राफर ने मुझे फ्रीडम की पीठ से नीचे उतरने में मदद की मैंने टट्टू को अलविदा कहने के लिए उसे अच्छी तरह से सहलाया फिर मैं अपने हरेक काज के गुल्लक में से पचास सिक्के गिनने को दौड़ा तुम्हें यह तस्वीर बहुत पसंद आएगी आदमी ने मुझसे कहा समाप्त